आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन मधुबन 90.4 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप आप सुन रहे हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि हम लोग एक सीरीज में बात कर रहे थे खास करके मानव आपदा के बारे में ह्यूमन डिजास्टर के बारे में जिसमें हमने बहुत सारी बातें आपसे की हैं अब तीसरे एपिसोड में हम लोग आए पिछले एपिसोड में हमने पेरेंटिंग के बारे में बात की थी फ्रीडम के बारे में बात की थी जहाँ पर माँ बाप और बच्चों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसे फिर से रिकॉर्ड किया जा सकता है उनको एक मौका देकर एक शब्द जो है सॉरी कहकर दिल से सॉरी अगर कहते हैं तो फिर से रिलेशनशिप जो है हमारे अच्छे बनने लगते हैं इसी पर हमारी बात हो रही थी तो उसी सिलसिले को आगे जारी रखते हैं और शिफाली वेदा हमारे साथ चेन्नई से जुड़ी हुई है लाइफ कोच है इमेज कंसल्टेंट है तो आइए आप सभी की तरफ से शेफाली वेदा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश जी शेफाली जी मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि हम लोग पिछली बार जो बात की थी पेरेंटिंग के बारे में और फ्रीडम के बारे में और अभी बात करना चाहते हैं चॉइसेस के बारे में जी, किस तरह की हो हमारी ये हमारे लाइफ पे किस तरह का इंपैक्ट देती है कल मैंने दो शब्द बहुत रेगुलर बोले थे जिसमें से एक तो था डिसीजन मेकिंग अगर आपको याद है और दूसरा मैं बार बार बार बार बोल रही थी कॉन्फिडेंस जी ये डिसीजन और कॉन्फिडेंस ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं किसी भी आदमी की पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए और जब मैं ये, ये सेशन ले रही थी और मेरा किसी ने सुना तो उन्होंने मुझे एक तरफ मेरा ध्यान लेके गए रमेश जी वो mm -hmm. उन्होंने मुझे ये कहा कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है किसी पेरेंट्स को ये तो बता दिया गया आपने बताया कि किस स्टेज पे मैनेज कैसे करना है क्रिएट कैसे करना है उनकी पर्सनालिटी को आपने लेकिन एक जो खास चीज रह जाती है हमारी बातों में हमने टच नहीं की वो ये है कि पेरेंट्स को अपने आप में ये कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आए थोड़ा सा इस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे वो अपने आपको लेकर आए कि उन्हें वो राइट बनना है। hmm. थोड़ा सा हार्डशिप लेके चलेंगे अपने आप में टफ होना क्योंकि वो कहते है ना इफ यू आर ए टास्क यू विल बी मेकिंग योर सेल्फ ए मास्टर पीस तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान लेकर जाऊं तो वो पेरेंट्स जो ऐसे माहौल से लेकर आए हैं और आज पेरेंट्स बने हैं जो की बहुत एव्यूसिव पेरेंट्स की बच्चे रहा करते थे तो वो अपने आप में कंडीशनिंग कैसे करे कंडीशनिंग कंडिश्नि, री रीकंडीशनिंग बोलूंगी कैसे करे ताकि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सके ठीक है यहां ये करना होगा कि उन्हें खुद अपने आप बैठकर अपने आप बैठकर ये समझना होगा कि जो हमारे साथ हुआ वो गलत हुआ लेकिन आज जो हमें हमारे बच्चों के साथ करना है वो अगर हमने सही नहीं किया तो आगे जाकर ये चीज चलती रहेगी और हमारा जो फैमिली कल्चर है वो एक बहुत एब्यूसिव या एक एब्यूसिटेबल फैमिली जैसे सामने आएगा बनकर यू गेट माय पॉइंट इसके बाद बनता जाएगा जैसे हम कहते हैं ना कि खानदानी परंपरा नहीं, तो ये एक ऐसा खानदान निकल कर आ जाएगा जहा पे एब्यूसिव नेचर लोगों का रहेगा यहाँ जहाँ पर्सनैलिटीज इतनी उभर कर नहीं आएंगी जहाँ की सक्सेस स्टोरीज हम सुनने को नहीं मिलेंगी तो वहा उन पेरेंट्स को ये सोचना है बैठकर कि सबसे पहले कि हमें ये चॉइस लेनी है कि हमारे साथ जो हुआ उसे हमें भूल जाना है जैसे मैंने कल बार बार कहा था कि आप अपने बच्चे के पास जाके बोल रहे हैं कि आप भूल जाओ। है आपको जी जी. आपके साथ जो हुआ आप भूल जाओ और हम भी भूल जाते हैं हमने आपके साथ क्या किया हुँ. या पहला स्टेप पेरेंट्स को जो वो लेना है वो ये है की वो ये भी भूल जाए कि उनके पेरेंट्स ने उनके साथ क्या किया क्योंकि ये तो सुनने में आया है ना आपके साथ जैसा होता है आप सामने वालों के साथ वैसा ही करते हो क्योंकि वो एक आपकी कैरेक्टर और पर्सनालिटी बन जाता है जैसा उन लोगों को अपने साथ बैठ कर ये रिकंडीशनिंग करनी पड़ेगी अपने सिस्टम की जिसे हम कहते हैं की बिलीफ सिस्टम को चेंज करना mm. कि हमारी ये बिलीफ सिस्टम बन जाती है हमारा ये नेचर नहीं होता है ये नेचर आता है हम में जब हम लोगों के साथ बैठते उठते हैं तो लोग हमें कंडीशनिंग करते हैं जिसके बेस पे बनकर हमारा एक माइंडसेट डेवलप होता है जो हमारी पर्सनालिटी बनाता है तो अब हमें इस बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है आने वाले समय में रमेश जी हम बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज करना है इसके बारे में भी बात करेंगे तो यहाँ पे छोटी सी बात बताऊंगी की बिलीफ सिस्टम को आपको अरेज करना है जो पहले से लिखी गई बातें हैं आपके दिमाग में उसे आपको हटाना है डिलीट करना है और वहां पे आपको नई बातें डालनी हैं कि नाउ यू कि आप कोई वो मा, माहौल मिला था जो आपके मुताबिक नहीं था लेकिन अब आपको ऐसा माहौल अपने बच्चों को देना है ताकि आगे जाकर आपने जो देखा या आपके साथ जो हुआ वो आपके बच्चों के साथ नहीं हो ठीक है तो यहां ये चॉइस सबसे पहले पेरेंट्स को लेनी है कि उन्हें अपने अपनी मेमोरी से वो सारी चीजें हटानी है और एक बहुत समझदार और सुलझे हुए किस टाइप के पेरेंट बनना है राइट right. ना अब वो पेरेंट उस तरीके के बन गए क्योंकि अगर हम ये चीज छोड़ देते तो हमारे साथ में पेरेंट्स यही बोलते कि आपने कह तो दिया भूल जाओ अब आप ये बताइए कि हम भूलें कैसे क्योंकि ये तो मुश्किल है ना हम एक्सपेक्ट पेरेंट्स से कर लेते हैं लेकिन पेरेंट्स खुद किस माहौल से निकल कर आए हैं हम अक्सर ये चीज भूल जाते हैं हुँ, हुँ, हुँ. तो यहां जब पेरेंट्स ने बैठकर अपने आप कंट्री कंडीशनिंग की और अपने आप बैठकर अपने पास्ट की चीजों को भुलाने की कोशिश की तो 100% परसेंट डेडिकेशन के साथ जब ये बैठकर ये काम करेंगे तो उनका पास्ट ऑटोमेटिकली उनके सामने से हट जाएगा और एक नई फीलिंग वो करने लगेंगे कि अब हमें पेरेंट कैसा बनना है क्या क्वालिटीज हमें होनी चाहिए जो हम अपने एक समझदार और सुलझे हुए पेरेंट्स बनकर हमारे बच्चों के सामने आए तो उससे ये होगा कि अब तक के जो उन्होंने परवरिश किए ये मैं उन पेरेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ जो कि अब तक अपने बच्चों को सही संस्कार या सही परवरिश नहीं दे पाए हैं जो हमने आखिरी सेगमेंट में बात की थी ना रमेश जी जी जी उन चीज को हम टच कर रहे हैं सही तो क्योंकि वो क्यों नहीं हो पाया इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो परफेक्ट पेरेंट तो होते ही नहीं है खैर एक अच्छे इवॉल्व पेरेंट क्यों नहीं बन पाए अब जब वो ये सोच चुके हैं कि अब हमें ये पहला स्टेप लेना है की हमें सबसे पहले अपने आप को रेगुलेट करना है हमें रिया करना है और हमारी चीजों को हमारे माहौल को और हमारे घर को हमें ही सुधारना है तो जब ये कंडीशनिंग और ये कमिटमेंट के साथ वो आगे बढ़ेंगे तो पहला तो ये है कि उन्होंने ये चॉइस ले ली कि अब हमें वो पैरेंट नहीं रहना है अब हमें सुधार खुद से पहले खुद पे लेकर आना है न सुधार आने के बाद ही वो अपने बच्चों तक जा सकेंगे क्योंकि अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो अपने बच्चों को भी वो वो संस्कार नहीं दे पाएंगे जो आज तक वो देना चाहते थे लेकिन नहीं दे पाए ठीक hmm. है तो जब ये चॉइस पेरेंट्स ने ले लिए हैं तो सबसे पहले अगर हम की बात करेंगे तो पेरेंट्स को ये चॉइस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉट काइंड ऑफ पेरेंट्स दे वॉन्ट टू बी उन्हें डिक्टेटरशिप पेरेंट बनना है जो कि बच्चों को हमेशा बाद-बाद पे डिक्टेट करते हैं या उन्हें एक कम्युनिकेटिव पेरेंट बनना है जो बच्चों को बार बार समझा कर बात करते हैं या टाइप का पैरेंट बनना है जो कि अपने बच्चों को सिर्फ एक अपना क्या है? वो भूल जाते हैं। मैं अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं की अब चॉइज कैसे ली जाए जी, तो जी, मुझे हाँ, यहाँ पर आप ये कन्वे कर रहे हैं ये बता रहे की माता पिता को सबसे पहले जो है अपने अंदर से परिवर्तन करना है अपने अंदर से चेंज करना exactly, है और exactly. ये भी देखना है कि हमें किस तरह से रोल हमको अदा करना है exactly. किस तरह से ये हो सकता है पेरेंट्स किस तरह से ऐसा कर सकेंगे अपने आप? क्योंकि कई बार तो सोचे भी होंगे ना कि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मैं भी अगर गुस्सा कर लेता हूँ तो बाद में लगता है की गुस्सा करना नहीं चाहिए था फिर exactly. चीजें है तो कभी कभी हम लोग सोचते है की अच्छे माँ बाप बने या बच्चों को डांटे ने प्यार से समझाए लेकिन जो आदत पड़ी हुई है कर वो कैसे निकलेगा? हाँ तो रमेश जी यही मैंने आपको अभी बताया था कि बिलीफ सिस्टम चेंज करना तो जो बिलीफ सिस्टम चेंज करना है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है अलग टॉपिक बनकर सामने आएगा क्योंकि कैसे करना है वो एक सीरीज ऑफ सेक्शन होते हैं जिसे हम कोचिंग कहते हैं इस कोचिंग में हम बैठकर क्लाइंट्स के साथ या वो क्लाइंट कोई भी हो सकता है उनके साथ बैठकर उनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं ना उन्हें एरेडिकेट करते हैं और उन्हें उस स्टेज पर लेकर आना लेकर आते हैं जो वो बनना चाहते हैं अच्छा और ये मैं करती हूँ एक टेक्निक के साथ जिसे मैं कहती हूँ ग्रो टेक्निक तो ये टेक्निक को अगर हम थोड़ा सा अगर अलग रख ले इस वक्त और ये देखें पहले सिर्फ हम ये सोचे कि हमें ये ये बताना है पेरेंट्स को कि खुद को चेंज को करना है और ये बिलीफ सेगमेंट को अगर हम अलग रख कर नेक्स्ट किसी भी एपिसोड में ले लें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि फिर हमारी वो कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी जो तो पेरेंटिंग फ्रीडम और चॉइस के साथ ही क्योंकि बिलीफ में बहुत छोटी सी बात में नहीं समझा पाऊंगी बिकॉज ये एक सिस्टम है ये प्रोसेस प्रोसेस है है कि एक ऐसा जहा पे आपको ये समझ में आएगा कि आप जो पास्ट थे आपको ग्रेजुअली चेंज करके वो बनना है जो आप चाहते हैं तो ये एक स्टेप्स और स्टेप्स और प्रोसेस में होता है जैसे अगर मैं अभी टच कर लिया ना रमेश जी तो हमारे पास टाइम की कमी हो जाएगी और टाइम की कमी होने के कारण हम वो नहीं ले पाएंगे जिसके कारण आज हम यहाँ बैठे हुए हैं जी, जी. आपका क्वेश्चन था बताया कैसे करना है तो वही मैंने इसीलिए ये बात पहले ही आपसे कर ली थी आपके क्वेश्चन पूछने से पहले ही क्योंकि आप बहुत क्लैरिटी के साथ बात करते है तो बात करने का मजा भी आता है ताकि हम खुद चाहते हैं की कोई ऐसी चूक ना रह जाए हमसे जिसे हम टच नहीं करें मतलब बिना उसे डिस्कस किए हम आगे बढ़ जाएं, वो भी नहीं होना चाहिए ए बी सी और डी को हमने मिस कर दिया लेकिन वो डी को थोड़ा सा साइड में रखते हैं ये बिलीव सिस्टम, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है एक अलग ही सब्जेक्ट है तो उसे हम जरूर टच करेंगे लेकिन इससे पहले कि हम उसे टच करें हम अपने इस सेक, इस सेक्टर को पूरा कर लेते हैं जो हम अभी लेकर बैठे हैं कि तीन चीजें जो हमने पहले एपिसोड में डिस्कस की थी पेरेंटिंग हम कर चुके हैं फ्रीडम के बारे में हम बता चुके हैं कि फ्रीडम आपको कैसे है कितना देना है और जरूरी क्यों है और अब हम आते हैं चॉइजेस पे चॉइज शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने जो लास्ट एपिसोड में बात की थी दो वर्ड्स बहुत पावरफुल मैं लेकर आई थी सामने एक तो था डिसीजन मेकिंग जो मैंने कहा था कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अगर पेरेंट्स ने बच्चों में बचपन से नहीं डाली तो वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसमें कभी नहीं आ सकती बिकॉज ये फाउंडेशन स्टेज पे होती है आगे जाकर अगर होती भी है तो वो परफेक्शन के साथ नहीं होती जैसे कि किसी भी प्रोफेशनल में होनी चाहिए mm -hmm. या किसी भी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं मेंटल टफनेस के साथ mm -hmm. या यानी कि सारी प्रॉज एंड कॉन्स मेजर करके एक डिसीजन लेना कि बेनिफिट हो सिचुएशन को देखते हुए बजाय इसके कि हम इमोशनल बेसिस पर कोई डिसीजन ले क्योंकि आपने भी देखा होगा अक्सर कि इमोशंस पे बेस होकर हम डिसीजन ले, ले लेते हैं अक्सर बच्चों के लिए ले लेते हैं हमें पता रहता है कि जो हम बच्चों के लिए कर रहे हैं वो आगे जाके नुकसानदेह हो सकता है लेकिन इसके बावजूद भी हमें उनसे मोहब्बत इतनी होती है कि हम वो ही स्टेप उठा लेते हैं जो आगे चलकर उनके लिए अच्छी नहीं रहेगी तो डिसीशन एबिलिटी इसीलिए मैंने कहा कि बहुत बचपन से डालना इंपॉर्टेंट है जो कि एक टफनेस के साथ ही हो सकती है क्योंकि अगर मेंटल टफनेस यहाँ नहीं होती ये अलग एक दोबारा चैप्टर आता है मेंटल टफनेस कैसे हो किस तरीके से हो और जरूरी क्यों है ठीक है रमेश जी जी तो डिसीशन और दूसरा जो मैं शब्द लेकर आई थी कल बार बार वो ये था कि कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप डिसीजन ले कैसे लोगे क्योंकि आपको डिसीजन लेने से पहले कॉन्फिडेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कह रही हूं कि अगर कॉन्फिडेंस और डिसीशन ये दोनों शब्दों को ध्यान में रखते हुए हम चॉइसेस की तरफ बढ़े तो क्योंकि बार बार मैं इन शब्दों का यूज करने वाली हूं आज भी राइट ना ये जो डिसीशन uh, है ये आपकी एबिलिटी को बढ़ाता है कि आप चॉइज करने के बाद किस तरह से जो चॉइस आपने ली है उस पर कायम रह सकेटिंग माई पॉइंट चॉइज हमेशा आप तब लेते हैं जब आपके पास मल्टीपल रास्ते होते हैं hmm. ये एक रास्ता है वो दूसरा एक है तीसरा है चौथा है पांचवा है इस तरह से शॉर्टलिस्ट कर करके आप दो तीन तीन से दो तक पहुंचते हैं दो से एक तक पहुंचते हैं और एक ऐसी स्टेप पे पहुंचते हैं ऐसी चॉइस पे पहुंचते हैं. जो आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है ना mm -hmm. mm -hmm. ये चॉइस जब आपने कर ली है ये चॉइस अगर आप ले लिए हैं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो उस पे बेस होने के लिए आपको डिसीशन एबिलिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है यूर गेटिंग द पॉइंट क्योंकि चॉइजेस आपके पास है उस चॉइजेस का सही सेलेक्शन करने के लिए आपके लिए डिसीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए कल हमने डिसीशन को कवर किया था तो अब ये डिसीजन लेने के बाद आपने चॉइसेस पे ध्यान दिया कि चॉइसेस आपको किस तरीके से करनी है मल्टीपल चॉइसेस में से आपको बेनिफिशियल चॉइस किस तरह से निकाल के लेकर आनी है तो अब हम ध्यान देंगे कि चॉइसेस करने से पहले आप चॉइसेस जो आप लेना चाहते हैं उनको किस तरह से आप कवर करेंगे यानी कि टेक्निक्स पे ध्यान देते हैं हम मान लीजिए आपको किसी एक डिसीजन पे पहुंचना है और आपके पास चॉइज है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स राइट mm ना -hmm. right? mm -hmm. आपको एक पेपर पेंसिल लेकर बैठना यहाँ बहुत जरूरी है क्योंकि आप जब पेपर पेंसिल लेकर बैठते हैं तो आप एक कमिटमेंट लेवल पर आते हैं जिसे हम देखे हैं डॉक्यूमेंटेशन डिक्शनरी राइट यहाँ जब आप बैठे हैं तो आपने चॉइसेस अपने टॉप पे रखिए कि आपकी ये ये ये चॉइस है यहाँ एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो शायद अच्छे से समझ में आएगा लोगों को mm -hmm. ठीक है यहाँ हम देखते हैं कि एक बच्चा है और जिसे अपने लाइफ में अपने करियर के लिए चूज करना है कि मेरे को एक ये करियर है मेरे सामने एक ये करियर है एक ये है, एक ये है, एक ये, ये हमारे मान लीजिए तीन करियर को लेकर ध्यान देते हैं कि हम मेडिसिन करना चाहते हैं हम इंजीनियरिंग करना चाहते हैं हम फाइन आर्ट करना चाहते हैं राइट जी। तो ये कॉलम तीन कॉलम जब बच्चों ने बना लिया और ये ये एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ और आप हर चॉइस में ऐसा कर सकते हैं अच्छा ठीक है अब आप उसके बाद यह बनाकर देखिए कि फर्स्ट फर्स्ट जो आपकी चॉइस है उसमें आपकी एबिलिटीज क्या क्या है यानी कि उसको पूरा करने के लिए इंजीनियर बनना चाहते हो इंजीनियर के लिए क्या काबिलियत होनी चाहिए उसमें आप में कितना है पहली जो आएगी बच्चों के लिए कि वो कितना बैठकर पढ़ने की उसे आदत है अगर बच्चा चंचल है बच्चे में ज्यादा कैपेसिटी नहीं है एक जगह बैठ के पढ़ने की तो उसे ये देखना है कि उसे किसी भी एक ऐसे लाइट चॉइस हमारा रुचि है उन चीजों को हम पहले लिख लें लिखने के बाद फिर जो पहला हमने लिखा है उसके साथ अपने आपकी अपनी काबिलियत को रखना है की मैं क्या इसमें पूरी तरह से आ, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा फिर हम लोग दूसरी जगह पे जाएंगे वहां पर देखना है कि वो मेरे अंदर के जो शक्तियां हैं या मेरे अंदर की जो क्षमता है उसको बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चीजें आप बता रहे थे exactly, exactly. Exactly. तो आपको अपनी स्किल्स या आपके अंदर की जो काबिलियत है वो आपको लिखते जाना है की मैं एक इंजीनियर बनने के लिए जिस चीज की काबिलियत की जरूरत होती है वो मेरे पास है या दूसरा और ये तीसरा ये जब आपने कर लिया तो आप जब अपने आप इन चीजों को असेस करेंगे तो खुद ब खुद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जिसे हम कहते हैं सेल्फ ऑडिट जब आप इस ऑडिट को करने बैठेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर किस चीज को लेकर ज्यादा काबिलियत है जी, ठीक है ना जी जी तो आप अपनी चॉइस बनाने में बहुत काबिल साबित हो गए यहां पर आपका कंफ्यूशन एडेडिकेट हो गया कि आप किस चीज में जाएं क्योंकि आपने खुद अपने आप बैठकर कर ये डिसीजन ले ली कि मैं इन तीनों को तो देखता हूँ अपने लिए कि मैं ये तीन चीजों में काबिल हूँ लेकिन सबसे ज्यादा काबिलियत मेरी इस चीज को लेकर है तो यूर मेड अ राइट चॉइस सही बात और मुझे get... है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया आपने दिया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त अगर अगर सुन रहे हैं और माँ बाप अगर सुन रहे हैं या बच्चे सुन रहे हैं ये सभी के लिए मेरे ख्याल लागू होता है एक सीरियस बात को थोड़ा सा लाइट लेकर जाते हैं लेडीज अक्सर करती है ना सबसे पहले फ्रिज खोलेंगी क्या क्या चीजें अवेलेबल है डिश उसके हिसाब से डि, डिसाइड होती है अगर कोई गेस्ट आने वाला होता है अगर उनके पास टाइम नहीं है बाहर से चीजें लेकर आने का तो ये वही बात हो गई की आप अगर कुछ बनना चाहते हो तो आपके अंदर की काबिलियत को आपको देखना है जैसे बाहर से आप चीजें लाकर उस काबिलियत को नहीं डेवलप कर सकते हो आपके अंदर जो टैलेंट है उसी के अंदर उसी को लेकर आप क्योंकि हर इंसान एक टैलेंट लेकर पैदा होता है जो उसका एक नेचुरल टैलेंट होता है और ये चीज करने के बाद अगर वो उस जब वो ये कॉलम बना के बैठेगा ना रमेश जी तो उसे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि उसके अंदर का टैलेंट क्या है क्योंकि जब वो पॉइंट के बाद पॉइंट्स बनाता जाएगा तो उसे खुद आश्चर्य होगा क्योंकि मानिए जब वो ये पॉइंट्स बनाएगा ना तो उसे खुद अपने आप ये पॉइंट देख आश्चर्य होगा कि अरे ये मैंने तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिख लिए <laughs> क्योंकि अक्सर सोचने में वो चीजें नहीं आती है जो हम लिखने बैठते हैं ना तो एक एंडोजमेंट होता है खुद के साथ एक कमिटमेंट होता है खुद के साथ और एक के बाद एक के बाद, एक के बाद प्रोसेस बढ़ता जाता है तो तो सामने, हाँ। बता रहे हैं। और मैं हाँ। जैसे कि आप चोइसेस की बात कर रहे थे तो मैं भी आगे बढ़ते हुए मैं आपकी चॉइस की बात करूंगा अभी की आप कौन सा गीत अभी सुनना पसंद करेंगे क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया <laughs> आज तो अभी मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूं। आप ऐसा करिए कोई ऐसा गीत लेकर आइए जो पेरेंट्स के लिए बच्चे मतलब करें। के लिए बच्चे करें। बच्चे करें। मैं देखता हूँ हाँ। सुनाता हूँ आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मार्ग नाइन फोर एफ एम पर समय की मांग और इसमें बात हो रही है खास मानव आपदा के बारे में ह्यूमन डिजास्टर के बारे में जहां पर हम अपनी छोटी छोटी गलतियां करते जाते हैं करते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हम अपने पूरे जीवन को बदला हुआ देखते हैं। अब इतना बड़ा जो पहाड़ बन गया गलतियों का उसको फिर से खत्म करके वापस एक नए सीरीज़ से एक नए रास्ते पे चलने के लिए जो प्रोसेस है वो आज बात हो रही है चॉइसेस के बारे में बहुत ही अच्छा शेफाली वेदा जी हमें बता रहे हैं और मुझे लगता है कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर हमें मैसेज कर सकते हैं चौरानवे इस नंबर पर अपना नाम और अपना प्रश्न लिख हमें मैसेज कर दीजिए बहुत अच्छा रहेगा हम इस बात को आपकी बातों को सुनकर समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की भी कोशिश करेंगे तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा आप सब के लिए आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 पॉइंट एम सुनते रहो मुस्कराते रहो उन्नीता नहीं तो सुन रहे हैं का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार फिर से एक बार स्वागत है शिफाली वेदा जी आपका समय की मांग इस कार्यक्रम में धन्यवाद हमें एक पेपर पेन लेकर अपने चॉइसिस के बारे में लिखना है और उसके बाद हमें रियलाइज होगा की हम कहा पर अच्छी तरह से अपने आप को सेट कर पा रहे उसके बाद आगे क्या करना है हमारी काबिलियत कहाँ है काबिलियत कहाँ है जब ये डिसीजन और एक अरे हाँ यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना रमीर जी हमें बहुत इम्पोर्टेंट है जी, कि ये चीज़ करने तो हम बहुत अनबायस्ड बैठे अनबायस्ड का मतलब अनबायस्ड का वो मतलब होता है कि जब हम किसी और को देखते हैं मान लीजिए मुझे आपके बारे में कोई चीज कहनी है तो मैं बड़ी बिंदास बात करूंगी सही बात है ठीक है ना आपकी अच्छाइयाँ आपकी बुराइया बुरा बात मानिएगा रमीर जी Uh, बहुत अच्छे से बता पाऊंगी क्योंकि मैं बायस्ड नहीं हूं क्लैरिटी mm -hmm. के साथ बता पाऊंगी लेकिन जब मैं खुद को असिस्ट करने बैठी हूं ना यहाँ पर तो अक्सर हम जब अपना खुद का असेसमेंट कर, करते हैं तो हम कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाते हैं mm -hmm. हमें ये लगता है कि ट्रेंड इस चीज का है तो ये चीज अगर मुझ में नहीं भी है तो मैं सीख लूंगा यू गेटिंग इट आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ ट्रेंड फैशन इस चीज का है जैसे अक्सर देखा गया है कि इस ड्रेस का फैशन है तो मुझ पे सूट करे या ना करे लेकिन मैं पहन ही लेती हूँ <laughs> अक्सर देखा गया होगा ऐसा होता है कि लोग कोई पिक्चर देखकर आते हैं और उसी ड्रेस को ढूंढने में लग जाते हैं ये सोचे बगैर कि क्या उसकी पर्सनैलिटी उस टाइप की है उसका फिगर उस टाइप का है उसकी लाइफ उस टाइप की है या नहीं है या उसका प्रोफेशन उस टाइप का है ठीक है ना तो जब हम ये गलतियां हम अक्सर तब कर लेते हैं जब हम ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहते हैं और बहुत सारे लोग ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहते हैं आजकल क्या ट्रेंड है तो हमारे यहाँ ट्रेंड की अगर बात करें तो किसी वक्त में इंजीनियरिंग का ट्रेंड हुआ करता था कुछ वक्त मेडिसिन का ट्रेंड चला और इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई और ट्रेंड अभी तक इतना स्ट्रोंगली सोसाइटी में आ पाया है ठीक है ना Hmm. तो यहां पे जब बच्चे अपनी चॉइस करने या कोई भी पेरेंट्स या कोई भी किसी भी चूज चॉइस को लेने के लिए अगर आप बैठे तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको अनबायस्ड बैठना है इसीलिए मेंटल टफनेस बहुत जरूरी है कि आप खुद को किसी और की तरह देखिए यानी कि ऑब्जर्व योरसेल्फ फ्रॉम आउटसाइड एज ए थर्ड पर्सन आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि आप में ये क्वालिटीज है ऐसा बनने की या नहीं है या ये करने की आप में क्वालिटीज है या नहीं है ठीक है ना तो आप एक अनबाइस डिसीशन ले पाएंगे जिसमें कि आप 100% परसेंट सक्सेस हो जाएंगे क्योंकि आपने सारी चीजों को बहुत ध्यान में रखते हुए इस डिस को लिया है यहां पे आपने वो कहते हैं ना मेन्युपुलेशन नहीं किया परमिटेशन कॉम्बिनेशन नहीं किया आपने यहाँ पर कुछ भी हाँ। यहां आपने कुछ भी गड़बड़ घोटाला नहीं किया और या यहाँ हिंदुस्तान वाला वर्ड लेकर चले तो करप्शन नहीं किया ठीक है ना तो आपने कोई मिलावट वाली काम नहीं किये यहां पे किया प्योरिटी के साथ आपने चूज किया कि आप में क्या कैपेबिलिटीज क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इस चीज को कम्प्लीट करने के लिए राइट right? उसके बाद जब आप कर लेंगे ये सब चीजें तो अब आपने एक डिसीशन ली यहाँ फिर से मैं कहूंगी कि जब एक डिसीजन ले चुके हैं तो फिर उसमें आप अपने पूरे कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ उतर जाइए वहां आप खुद को जरा सा भी लूज मत छोड़िए यानी कि आपने चॉइस कर ली है अब अब जब आपने चॉइस कर ली है तो अब आप जब बाहर जाएंगे और लोगों को अपनी चॉइस सुनाएंगे ना तब आपको अक्सर ये चीज सुनने को मिलेगी कि नहीं मुझे नहीं लगता तुम्हें यह काबिलियत है तो वो जो नेगेटिव फीडबैक आपको लोग देंगे या फिर लोग ये कहेंगे ऐसा तो ट्रेंड नहीं है अगर ऐसा करोगे तो शायद तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी अगर हम करियर की बात करें या फिर ऐसा करोगे तो लोगों को तुम्हारे घर पे चीजें पसंद नहीं आएंगी इट इटीज़ तुम्हारा घर पसंद नहीं आएगा तो ये डिजाइन के कर्टन्स मत लगाओ इस जगह पे मकान मत लो इस जगह का टूर मत करो ये सारी चीजें जो सुनने में आती हैं वो जब आप बाहर से अपनी चॉइस लेने के बाद जब आप बाहर के माहौल में जाएंगे और अपने डिसीजन को लोगों के साथ डिस्कस करेंगे तो हो सकता है आपको एक बहुत नेगेटिव फीडबैक आए जिसके लिए आप फिर कंफ्यूज्ड वाले स्टेटस पे पहुंच जाए mm -hmm. यानी कि चॉइस लेने के बाद भी आप कंफ्यूजन वाले स्टेज पे पहुंच सकते हैं रमेश जी, जी अगर आप में वो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की टफनेस नहीं है कि नाओ वॉट एवर दिस इज माई डिसीशन क्योंकि जिन लोगों से उस चीज का कोई लेना देना नहीं है जो आपके पार्टनर नहीं है इस चॉइस में उनके साथ इस चीज को डिस्कस करना मुझे नहीं लगता कि आपके लिए किसी भी तरीके से लायक साबित होगा सही जी। मुझे लगता है कुछ चीजें अपनी तक रखनी होगी ताकि हाँ। उन चीजों को अच्छी तरह से समझे और जब तक पूरा ना हो तब तक हम बयान न करें एग्जैक्टली लेट दीपल सी एक मिनट एक uh, हाँ. राजीव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेलो हेलो नमस्कार जी नमस्कार ओम शांति और कैसे हैं आप हेलो हाँ राजीव जी आजी, आजी, हाँ जी हाँ जी हमारे साथ शेफाली वेदा भी हैं उनसे भी कनेक्ट हो जाते हैं हाँ हाँ रमेश जी uh, राजीव जी कुछ सुन रहे हैं आप हाँ, नहीं, राजीव जी हाँ, ने कुछ बोला हाँ, नहीं मैं सुनूंगा हेलो हेलो राजीव जी कैसे है हाँ, आप काफी तारीफ सुनी है आपकी शांति, शांति, शांति। ओम ओम और आप से से बोल रही है? से बोल हैं? मैं चेन्नई रही हूं। अच्छा, कहाीव अच्छा, अच्छा। <laughs> nice जी मैं राजीव जी के बारे में बताना चाहूंगा ये बी से रिटायर हो चुके हैं एकदम अच्छे पोस्ट डीजीशनल चीफ रहे हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट पे अच्छी इनकी पकड़ है अभी खाली हम लोग लो लो है जहाँ अच्छा। पर हमने तीन बातों को लिया था पेरेंटिंग फ्रीडम और चॉइस तो आज हम लोग चॉइसिस के ऊपर बात कर रहे हैं जैसे की कोई माँ बाप अपने बच्चों को पालना देते देते कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर हो जाता है और वो लोग वहाँ पर सही मना पूरी तरह से अपने बच्चों को एक अच्छा करियर नहीं दे पाते हैं एक अच्छा इंसान नहीं बना पाते हैं तो वहाँ पर माँ बाप जो है फिर से रिवाइव करके किस तरह से अपने जीवन में वो एक अच्छे माँ बाप बने और अपने अपने बच्चों को एक अच्छा लाइफ दे इसके लिए वो काम हो रहा है यहाँ पर बात हो रही है इस पर अच्छा जी तो इसमें चॉइसिस के बारे में शेफाली जी हमें बता रही हैं और हम लोग में कहा अभी जो बात हुई पूरी ये की पेपर और पेन लेके बैठकर हम लोग ये सोचे कि मेरे अंदर कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं और अगर विद्यार्थी इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो विद्यार्थी को चॉइस करना चाहिए कि मेरे कौन कौन से करियर के लिए मैं तैयार हूँ इंजीनियर है डॉक्टर है या फिर साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसके साथ अपनी क्वालिटीज को खुद ब एनालाइज करे खुद ही सोचे की मेरे अंदर कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं और जब वो समझ जाएगा कि मैं डॉक्टर बनने लायक हूँ या मैं इंजीनियर बनने लायक तो, तो फिर दूसरों को गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती तो ये बातें हो गई थी तो मैं चाहूंगा की आपके विचार अगर हो इसमें तो जरूर सुनाइए देखिये मैं ये कहना चाहूंगा इस विषय में की आजकल जो जनरली देखा गया है माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को अपनी चॉइस थोपना चाहते हैं जैसे वो डॉक्टर हैं तो कहेंगे डॉक्टर बनो इंजीनियर हैं तो बोलेंगे इंजीनियर बनो आई ए है तो बोलेंगे आई बनो तो माँ बाप अपने एम्बिशन्स जो है वो बच्चों के ऊपर डालना चाहते हैं और उसका बड़ा ख़राब प्रभाव बच्चों पर पड़ता है बच्चा जो है वो एक्टिंग में जाना चाहता है माँ बाप कहते हैं तुम भाई डॉक्टर बनो तो वो कई बार देखा गया है कि फोर्स करते हैं तो बच्चे माँ बाप के सीखा है जिंदगी में मैं तो ये कहूँगा की बच्चे को इनिशियल ईयर्स में से फॉर एग्जाम्पल अप उसको गाइड करिए उसके बाद आप उसको रीड करिए कि उसका उसकी लाइकिंग किधर है वेदर ही वॉन्ट्स टू गो टू आई ए एस गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब एनी फील्ड ही वॉन्ट्स तो वहां पर उसको आप लेके जाइए अपना चॉइस उसके ऊपर मत थोपिए क्योंकि आप थोपेंगे तो उससे उससे उससे उस फील्ड में वो सक्सेस उसको नहीं मिलेगी वो जबरदस्ती जाएगा और वहां पर अच्छा नहीं कर पाएगा राजीव जी बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच एक मिनट मैं फिर से शेफाली मेदास जी से बात करना चाहूंगा हम लोग जैसे कि चॉइसेस के बारे में बात हो रही थी शेफाली जी हाँ रमेश जी ये जो बात राजीव जी ने कही ये बात हम कर चुके हैं पहले एपिसोड में राजीव जी आप हंड्रेड मैं आपकी बात से सहमत हूँ की अक्सर पेरेंट्स बच्चों को अपना प्रोडक्ट बना बना कर चलते हैं की हमें इनकी एजिंग करनी है हमें इनकी ग्राफ्टिंग क्राफ्टिंग करनी है क्योंकि हम इन्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं तो ये स्टेप बाई स्टेप हमारे हिसाब से चलेंगे Do you agree, जी राजीव जी बिल्कुल आजकल यही हो रहा है और इसीलिए के ऊपर तो इतना प्रेशर हो जाता है कि वो कई बार फिर सुसाइडल टेंडेंसी में आ जाते हैं कई बार वो फेल हो जाते हैं कई बार और बहक जाते हैं तो वो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए नहीं, right. इसीलिए पे के बारे में हम राजीव जी बात कर रहे थे कि आप खुद अपने आप चॉइस कैसे ले अपनी लाइफ की क्योंकि ये बात मैं मानती हूँ कि जितना आप खुद अपने आप को जानते हैं उतना तो शायद कोई नहीं जानता क्योंकि अक्सर आप अपनी जिंदगी की हाँ हाँ राजीव जी बिल्कुल आप सही कह रही करिए हाँ तो इसीलिए पेन पेंसिल और पेपर जो भी है आप लेकर बैठिए मैंने कहा था इनसे कि जो भी आपको सलेक्शन करने है या जो भी आपको चॉइसेस करनी है कि आप ये देखिए कि आपका झुकाव किस तरफ है आप क्या बनना चाहते हो तो वहां पर कम से कम आप यकीन के साथ अपने पहले कदम के साथ दूसरा कदम तीसरा कदम मिला के चल सकेंगे और अपनी जिंदगी के उस रास्ते पे पर खुशनुमा चल सकेंगे यहाँ खुशनुमा चलना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने बात की सुसाइडल टेंडेंसीज की तो टेंडेंसीज़ उन्हीं बच्चों में आती है जो अपनी जिंदगी अक्सर अपने हिसाब से नहीं जीते जहां पे प्रेशर हमेशा बाहर से होता है बिल्कुल बिल्कुल राइट तो जब भी प्रेशर बाहर से होता है तो वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो आदमी फटेगा जरूर और जब वो किसी और के सामने अपनी बात नहीं कह सकता है तो वो खुद अपनी जान लेने पर उतारू हो जाता है Do you agree? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इस, मैं आपसे सहमत और समझता माँ बाप को अपने को चेंज करना चाहिए इस aspect। <laughs> <laughs> ये चीज़, ये डिस्कशन भी मेरे ख्याल से रमेश जी अगर इनको पहले से साथ ले आते ना तो ये मेस्कुलर एम फेमना एनर्जी का बहुत अच्छा साथ हो जाता फादर वो अपना रोल प्ले करते हैं। <laughs> <laughs> नहीं नहीं अभी भी वो <laughs> सही जगह पे आ गए हैं जहाँ पर माँ बाप को चेंज करना है और उसी बात पे आप भी बोल रहे थे। तो मैं शेफाली हाँ, जी आप आगे बढ़िए हाँ तो वही चीज है तो जब आपने ये चॉइस कर ली कि आपने सिलेक्शन ले लिया तो आप बात कर रहे थे रमेश जी की आप जब एक चूज करने के बाद आपको बाहर वाले लोगों की कितनी सुननी है तो हमने ये देखा था कि हमें डिसीजन लेने के बाद अपनी जो डिसीशन है उस पर ठीक है तो इतना कायम तो रहना है कि हम बाहर वालों का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होने चाहे वो फिर कोई भी क्यों ना हो। सही। क्योंकि अक्सर सक्सेस उन्हीं को मिली है आसपास के लोगों के लिए अपने कान बंद कर लिए हैं जो चलते गए हैं अपने सपनों की तरफ और जिन्होंने कभी दूसरों को सुना नहीं और ऐसा दूसरों के कहने पर रुके नहीं शायद अक्सर हमेशा वही सामने से हमने देखा है कि जिंदगी में आगे बने है, बढ़े हैं और कामयाब भी हुए हैं राइट? तो जब जब हां तो तो ये डिसीजन लेने के बाद वो आगे बढ़ते हैं तो अब ये बात आती है हमारे सामने रमेश जी कि हम ये चीज डिसीजन ले ली हमने हमने चॉइसेस को समझ लिया कि हमने चॉइसेस किस तरह से लेनी है अब ये बात आती है कि हम कॉन्फिडेंटली इस चीज को कैसे करें यानी कि ले लिए अभी हमने एक प्लान बनाया है प्लान का एग्जीक्यूशन बाकी है राइट आइडिया हमारे पास है हमने समझ लिया है कि हमें ये करना है अब हम उस चीज को किस तरह से कंप्लीट करें जी, तो कंप्लीट करने के लिए किसी भी चीज को यहाँ करियर की हमने बात की थी तो वहां तो इंडिविजुअल उसे साथ देना है और अगर स्किल्स उसके पास नहीं है कोई जो उसने चॉइस कर लिया अपने करियर की अगर उसके पास कोई स्किल नहीं है तो बाहर से उसे वो स्किल लेनी है जो उसके उस टैलेंट के साथ मैच करेगी राइट जैसे कि अगर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है कुछ चीजें उसे बाहर से चाहिए तो वो स्किल वो अपने अंदर लेकर आए ताकि वो एक कंप्लीट प्रोफेशनल बन सके Hmm. You getting it <laughs> Now the next next step is that कि अब commitment की बात आती है कि जब ये decision लेने के बाद किस commitment के साथ वो आगे बढ़ेगा किस commitment को लेकर वो साथ चलेगा तो यहाँ पर यह है कि इंसान जहां तक हो सके अपनी अपनी decision और अपने commitments और अपने dedication को खुद ब खुद अपने साथ लेकर चले विदाउट एक्सपेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स बिकॉज जहां एक्सपेक्टेशन हो जाती है वहां ये होता है कि भाई इससे हमें क्या मिलने वाला है यू गेटिंग इट क्योंकि अगर मुझे ये, ये partnership मेरे को किसी के साथ चाहिए यह मैं इस तरफ ध्यान लेके जाना चाहती हूँ की आपने जो choose किया है अपनी बात को या जो career choose किया है या जो business choose कर रहे हैं या जो आपने अपना plan बनाया है लाइफ में जो भी डिसीजन आपने ली है उसमें आप अपनी ओनरशिप के साथ चली, यानी कि आपकी पार्टनरशिप किसी के साथ भी हो लेकिन ओनरशिप आपकी रहनी चाहिए, कंट्रोल आपको अपना किसी और के हाथ में नहीं देना है चाहे वो आपके पेरेंट्स हो चाहे फ्रेंड्स हो चाहे आपके स्पाउसेस क्यों ना हो क्योंकि अक्सर हमारी जैसी कंट्री में ये देखा गया है जहाँ खासकर फीमेल्स के लिए लेडीज के लिए की वो डिसीजन ले लेती है लेकिन उसके बावजूद भी उसे एक बहुत ऐसे माहौल या ऐसी सोसाइटी का सामना करना पड़ता है जहां उसे अपनी एनर्जी एक आदमी से ज्यादा लगानी पड़ती है या मैं जेंडर इश्यूज पे लेकर आती हूँ क्योंकि अगर चॉइसेस की बात होती है तो समानता तो दोनों में आज भी हमारे देश में नहीं है ना नहीं। तो ये भी शायद मेरे हिसाब से राजीव जी एक डिजास्टर ही है बिल्कुल ये डिजास्टर फॉर योर कैरियर हो गया इसको मैं आपने बिल्कुल ठीक थोड़ा सा यहां पर ऐड करना करना कि जब हमने बच्चे ने डिसीज़न ले लिया तो इसमें उस स्टेज के ऊपर को उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए और जैसे वो आगे बढ़ना चाह रहा है उसमें उसको जो भी इंकरेजमेंट चाहिए मोटिवेशन चाहिए फाइनेंशियल उसको हेल्प चाहिए या इमोशनल हेल्प चाहिए या कोई भी उसको सपोर्ट चाहिए तो पूरा माँ बाप को फुल सपोर्ट करना चाहिए उसको तब तो वो आगे अपना वो कैरियर को जो है वो कर पाएगा और एक एस्पेक्ट और है कि इसमें अगर वो बच्चा मान लीजिए छोटा है अभी मतलब ट्वेल्थ तो और ग्रेजुएशन लेवल पर है और वो ऐसा कोई इंडिपेंडेंट डिसीज़न ले लेता है अपना तो शायद उसके डिसीजन को वो उसमें उसको इतनी मेच्योरिटी नहीं होगी तो यहाँ पर भी पेरेंट्स का जो विजडम है पेरेंट्स का जो सोच है वो भी उसको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए बच्चे को नहीं तो वो बच्चा फिर अपने एम से भटक जाएगा उसको इतना लाइफ का एक्सपोजर नहीं होगा उसी की फील्ड में ही माँ बाप माँ बाप को सपोर्ट उसको करना चाहिए और जब वो मान लीजिए बड़ा हो जाता है और अपने डिसीजनस लाइफ में लेने के लिए कैपेबल हो जाता है तब माँ बाप को इतना ज़रूरत नहीं है उसके लिए सपोर्ट के लिए और जो उसको जरूरत होगी बच्चे को तो वो मांग लेगा मगर एक एक अगर वो की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ जब पार्टनरशिप की बात कर रही थी तो राजीव जी रमेश जी तो मैं यहाँ ये यह कहना चाह रही थी कि हो सकता है कि आपका साथ नहीं दे कोई ऐसे भी पेरेंट्स हैं एस ए कोच मैंने अपने प्रोफेशन में भी देखे हैं कि जब एक बच्चा एक डिसीजन ले लेता है तो शायद उसे फैसिलिटेटर पेरेंट्स नहीं मिलते हैं क्योंकि वो पेरेंट्स ने उतनी पढ़ाई नहीं की होती है या उनका इतना एक्सपोजर नहीं होता है राजीव जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं मैं, मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की जरूरत है <laughs> ताकि पेरेंट्स इस टाइप का नेगेटिव रोल अपने बच्चे के, के में प्ले ना करें हाँ तो इसीलिए हमने एक पेरेंटिंग भी सब्जेक्ट यहाँ उठाया था अब जसको... मैं आपको एक अपना पर्सनल एग्जांपल भी कोट करना चाहूँगा यहाँ पर मेरे बच्चे ने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक टेली से किया और उसके बाद उसने दो साल सॉफ्टवेयर मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ठीक है कि पापा, मैंने मैंने सोचा वो वो करने की बात कहता है कहता नहीं मैं तो अब अपनी फील्ड ही चेंज कर रहा हूँ फाइनेंस में आ रहा हूँ और को? मुझे एम बी ए फाइनेंस करना है okay. और वो भी उसने काम मैंने बाहर से करना है तो आई वॉज शॉक्ट Uh, uh, जैसी उसने मुझे बोला तो मुझे बड़ा झटका लगा मैंने कहा देखो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है अच्छी खासी पे ले रहा है सेटल हो गया है हम उसकी शादी की बात सोच रहे वो कहता है मुझे फाइनेंस में चाहिए पढ़ाई करनी है तो फिर विद अ कूल माइंड हमने एक दो दिन सोचा उसके ऊपर देन आई सपोर्टेड हिम मैंने कहा ठीक है इफ यू हैव टेकन अ डिसीजन गो हैड और मैं तुम्हें चुकी वो बाहर करने की बात कर रहा था तो मैंने कहा ठीक है मींस आई यू सपोर्ट जॉब भी किया दो साल उसके बाद वो फिर अमेरिका में भी एम एस फाइनेंस किया नाउ ही इजरी वेल स्टेबलिश दीड तो इनिशियली मुझे झटका लगा अगर मैं उस स्टेज के ऊपर उसको दबा देता उसके को को तो तो शायद उसका खराब हो जाता। तो मैं समझता हूं कि पेरेंट को भी यहां बहुत बड़ा रोल प्ले करना है और पॉजिटिव रोल प्ले करना है और जो अपने बच्चे के लिए जो उसको सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट भी देना चाहिए उसको पेरेंट को सिर्फ एक फैसिलिटेटर का रोल अदा करना है एंड uh, यहाँ पे उन्हें उनकी यही पार्टनरशिप रहती है सिर्फ क्योंकि uh, मैं इस बात से 100% सहमत हूँ कि जब तक हम बच्चे को छोड़ेंगे नहीं जब तक हम बच्चों को पकड़ के रखेंगे वो अकेले चलना सीखेंगे नहीं बिल्कुल तो मुझे तो यहाँ भी ये भी कहूंगी कि अगर गलत चॉइस लेनी है अगर ली है बच्चों ने जैसे आपके बच्चे ने ली लेकिन घूम फिर के वो अपने सही रास्ते पर पहुंच ही गया पहुंच गया तो वहाँ आपने फैसिलिटेट किया उसको मान लीजिए अगर आप ये नहीं करते एज ए पेरेंट अगर आप ये नहीं करते तो वो डिप्रेशन में रहता ही रहता जिंदगी भर आप भी डिप्रेशन में रहते बिल्कुल यही यही मैं सही मैं वक्त, वक्त पे आपने उसका साथ नहीं दिया तो यही choices की इसीलिए मैंने पेपर पेंसिल हाथ में लेने की बात की है कि जब बच्चा ये चीज लेकर बैठेगा तो वो मिसगाइड नहीं होगा वो पहले दिन से ही गाइड हो जाएगा क्योंकि वो खुद को एसेस कर लेगा कि उसके इंग्रीडियंट क्या बनाने के हैं खुद को बिल्कुल वो इस तरह का प्रोडक्ट बनकर सामने आ सकता है कि उसमें कैपेबिलिटी बी बनने की है या सेंट्रो बनने की है क्यूँकी जितना जिसके अंदर पोटेंशियल रहता है वो उतना ही काबिल हो पाता है बिल्कुल तो हमारी कंपटीशन कभी किसी के साथ तो हो ही नहीं सकती हमारी कंपटीशन हमेशा खुद के साथ ही है और जब हम स्टार्टिंग से ही डिसीजंस और चॉइसेस पे फोकस करेंगे तो हमें ये डिसीशन और चॉइसेस बहुत आसानी से लेनी आ जाएंगी तो आगे जाकर जो हम गलतियां कर बार बार अपने साल को वेस्ट करते हैं क्योंकि जो ईयर्स वेस्ट हो जाते हैं वो तो कभी वापस आते वापस नहीं ना सही बात कभी वापस नहीं आ सकते लेकिन हमारा ध्यान हमेशा सौ के नोट के तरफ जाया जाता है सौ घंटों की तरफ कम जाता है कि सो नोट तो मैं बहुत सोच समझ के खर्चा करूंगी लेकिन सो घंटे में शायद गॉसिप करने में गपशप करने में व्यस्त कर दूंगी राइट बिल्कुल क्योंकि वो मुझे दिख नहीं रहा है जाते हुए तो हमें टाइम को भी टाइम की मुझे वैल्यू ज्यादा समझनी चाहिए एग्जैक्टली exactly. मनी exactly. के लिए एग्जैक्टली exactly. तो यही यही हम बातें कर रहे थे की अगर हम चॉइस सही तरीके से लेना सीख जाए रमेश जी जी जी तो पॉइंट बाय पॉइंट ये चीज हमने कर ली उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप बोली कि कमिटमेंट के साथ उस बात पे डटे रहो आपने ये शब्द बोला था डटे रहो जी जी जी डटे रहो मतलब क्या हुआ कि आप उस चीज पर कमिटेड रहो बस उसी पर काम करना है आपको बस आपको उसी पे काम करना है ना आपको आगे देखना है ना, ना पीछे. पीछे देखना है ना लेफ्ट देखना है राइट देखना है क्योंकि वो एक बात है कहावत है कि जब आप अपने फोक अपने कमिटमेंट में इतना ज्यादा फोकस रहोगे तो आपको वक्त ही नहीं मिलेगा कि लोग क्या कह रहे हैं जी जी लोगों को आपको सुनना भी है या नहीं सुनना है तो इस कमिटमेंट के साथ आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस लेने से तो कोई भी नहीं रोक सकता सही बात तो यहाँ सीरीज ये बनती है कि आपने डिसीजन लेनी सीखी डिसीशन के बाद आपने मल्टीपल चॉइस के साथ एक चॉइस पर आए एक चॉइस आने के बाद आप कमिटमेंट के साथ उस पर डेडिकेटली काम किया और जब आपने फोकस रहकर डेडिकेटली कमिटमेंट के साथ उस एक चॉइस पे काम किया तो आपको आगे बढ़ने से बताइए ना कौन रोकेगा क्योंकि लिमिटेशंस को हमेशा अक्सर बाहर से नहीं खुद से आती हैं। जी जी। खुद हम अपनी पर्सनालिटी को लिमिटेड बनाते हैं तो वो छोटी बन जाती हैं और जब हम अपने आप को एनहेंस करते हैं तो एनहेंस्ड हो जाती है तो राइट right चॉइस जी कैन बी ओनली टेकन बाय सिटिंग विद योर अपने आप खुद के साथ बैठना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये मैंने इसी, ये चीज पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, है।, आप खुद के साथ, है बहुत के साथ खुद के साथ बैठिए क्योंकि आपको एक लॉन्ग टर्म डिसीशन लेनी है और लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने के लिए अक्सर आपको बहुत सारी जो शॉर्ट टर्म गेम्स है उसे छोड़ना पड़ता है कहूंगी की हम हमेशा सक्सेसफुल लोगों की तरफ बहुत लालच की नजरों से देखा करते हैं जो उसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं नहीं हम ये ध्यान नहीं देते कि उसने कितनी रातें बिताई हैं उसने ना जाने कितनी वो चीजें खो दी हैं अपना बचपन खो दिया है उसने वो एंटरटेनमेंट खो दिया है जो कि कोई भी एक उम्र में चाहता है तो उसने अपने सपने उस उस को पाने के लिए उसने बहुत सारी वो चीजें खोदी है जो कि, कि एक कोई भी आम सा इंसान अपनी लाइफ में चाहता है तो अगर आपको अपने कोई भी सपने पूरे करने हैं कोई भी चॉइसेस आपको अगर राइट लेनी है, तो उसके आसपास की जो चीजें हैं, वो तो आपको सहन करनी ही पड़ेंगी। जिसमें आपको बहुत ज्यादा आते हैं लोगों के ताने यानी कि आपको एक बहुत थिक स्किन बनना पड़ेगा कि कोई भी चीज आपको असर नहीं कर सके रमेश जी <laughs> जो भी लोग बोल रहे हैं एक मस्त हाथी की तरह चलते जाओ आपने जी क्योंकि जी. एक डिसीजन सही ले ली है तो वो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है तो चॉइसेस तभी सक्सेसफुल होती हैं और चॉइसेस लेने के साथ जो आदमी आगे है अपनी खुद की जी जी जी तो वो तो सक्सेस होता है राजीव जी क्या कहेंगे आप कमिटमेंट वाली बात बिल्कुल मैं आपसे हंड्रेड एग्री करता हूँ लिया है तो आप उसके अपना हंड्रेड परसेंट कमिटमेंट रखिए और exactly. मैंने कई लोगों को ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में और मैंने भी कोशिश की अपनी सर्विस कैरियर में कि अगर आप अपना हंड्रेड परसेंट देते हैं तो सक्सेस तो आपको मिलती ही है तो हो सकता है थोड़ा उसमें देर सवेर हो जाए मगर सक्सेस आपका एक बर्थ राइट हो जाता है उस सिचुएशन में तो ये ये बिल्कुल जरूरी बात है कि आप जब जो डिसीजन ले रहे हैं जो आप कर रहे हैं उसमें आपको हंड्रेड अपना देना है और मैंने उसमें देखा है जैसा मैंने बताया कि सक्सेस तो आपसे कदम चूमती है फिर सक्सेस आप तक आती है आपको, आपको तो आती है। नहीं तो चीज मैंने खुद अपने करियर में देखी है और अपने आसपास देखी है और शायद राजीव जी आपने अपने आप के करियर में भी देखी होगी क्योंकि जिस फील्ड से आप आए हैं वहाँ कमिटमेंट और फोकस तो बहुत इम्पोर्टेंट है चुके तो जिंदगी गई बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको रोज़मर्रा में ऐसे डिसीजनस लेने पड़ते हैं जैसे हमारे सर्विस कैरियर में हमको तो रोजमर्रा में ऐसे डिसीजनस लेने पड़ते थे जिससे कि कई लोगों की लाइफ इन्वॉल्व है लाइफ कैरियर इन्वॉल्व है उनकी सिक्योरिटी इन्वॉल्व है तो आपको डिसीजन तो लेना ही पड़ते हैं और आप जब पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से डिसीजन लेते हैं और अपना हंड्रेड उसमें कमिटमेंट देते हैं और अपना एज ए लीडर आप अपना अगर Uh, उसमें एग्जांपल भी सेट करते हैं तो सक्सेस तो मिलती ही मिलती है और उसमें फेल्योर आपको बहुत कम मिलेगा मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि 100% ही आपको सक्सेस मिलती है फेल्योर भी मिलते हैं बट मैक्सिमम आपको सक्सेस uh, ही मिलती है हाँ फेल्योर अगर मिलते हैं तो मैं यहाँ पे फिर से कहूंगी कि फिर दोबारा से रिट्रेस करिए अपने पास को क्योंकि कहीं ना कहीं आप चुके हैं बिल्कुल कहीं ना कहीं आप डीफोकस हुए हैं तो यहाँ किसी और को ब्लेम नहीं करना है आपको यहाँ तक कि लोग खुदा तक को ब्लेम करते हैं कि तेरे कारण हुआ या क्यों पैदा हुआ पता नहीं क्या क्या तो ब्लेम किसी और को करने से पहले रिट्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट जिसे हम कहते हैं कनेक्टिंग डॉट्स बैकवर्ड्स बिल्कुल देखिए की कहाँ में आप चुके हैं और फिर दोबारा से हौसले के साथ आगे बढ़िए जी बहुत ही अच्छा जो है आपने ये बातें हमें बताया मुझे लगता है की हमारे दोस्त जो इस इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं अपने अंदर को देखने का अपने अंदर झाँकने का एक मौका मिला है जहां पर वो फिर से रिवाइव करेंगे अपने अंदर को देखेंगे और जैसे आपने कहा कि एक पेन और पेपर लेके बैठ जाएं, और अपने क्षमता है अपनी जो काबिलियत है उसको लिखें, और उनके चॉइसेस, माना वो क्या बनना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं उसमें भी अलग अलग च्वाइसेस वो लिख सकते हैं फिर जिसमें जो सही उनको लगे कि इसमें मेरा परसेंटेज ज़्यादा है यहाँ मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ तो वो चीज़ें करें और आगे में आपने कहा कि उसके लिए फिर एक प्रतिज्ञा कर प्राण जाए लेकृति हाँ, हाँ, अच्छा है उसके हाँ, रहे, तो फिर उनके जीवन में वो जो चाहते है वही होगा बाकी कुछ नहीं होगा बाकी हाँ, बाकी कुछ हो नहीं सकता ना जो अगल बगल देख ही नहीं रहा उसको तो वही चीज मिलने वाली यहाँ वो भारत महाभारत के कौन थे अर्जुन जी जी जी जी ये बहुत ही अच्छा हमारे साथ राजीव जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं और शेफाली वेदा जी चेन्नई से हमारे साथ हमेशा बात कर रही है तीसरे एपिसोड में वो बात कर रही थी आ, खास करके चाइसेस के बारे में हमने काफी अच्छी बातें सीखी और मुझे लगता है की इसका थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं आपको बहुत मजा आएगा मुझे लगता है कि हम सभी को मिलकर इस तरह का प्रैक्टिसेस करना चाहिए जहाँ पर हमारी गलती हो चुकी है उसको फिर से हम लोग सही कर सकते हैं और आगे के लिए दोबारा इस तरह की गलती नहीं करें तो राजीव जी मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े तो हमारे श्रोताओं को जरा मैसेज जरूर दे मैं मैं यही कहना चाहूंगा आपके श्रोताओं को आपके माध्यम से जी वो अपना डिसीजन जो लेते हैं उसको अपने डिसीजन लेने के बाद उसके ऊपर पूरा 100 परसेंट अपना कमिटमेंट से उसको पूरा करें और अगर रास्ते में थोड़ी बहुत बाधाएं आती हैं उसको भी उससे हताश नहीं होना उन्हें और उसको पार करते हुए उसके ऊपर लगे रहें जी, तो जी। सक्सेस तो उनको मिलेगी ही मिलेगी इसमें कोई शक नहीं है ऐसा मैंने लाइफ में खुद भी महसूस किया है और आज तक मैंने अपने सर्विस कैरियर में पूरा ऑब्जर्व भी किया है इस आजकल की जनरेशन के लिए देखिए मैं जैसा कि आप आ, को मैं पहले बता चुका हूँ मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से एडिशनल डायरेक्टर जनरल के तौर पर रिटायर हुआ हूँ दिल्ली से और चूंकि मैं रहने वाला लखनऊ का हूँ तो रिटायरमेंट के बाद मैं लखनऊ आके सेटल हो गया हूँ और यहीं से मैंने अपने जीवन की शुरुआत की थी पढ़ा था और वो उसके बाद अब अंत में अपनी लाइफ के जो बचे हुए हमारा समय है उसको मैं अपने यहाँ अपने होम टाउन में पास कर रहा हूँ और मैं काफ़ी इस विषय में पढ़ता रहता हूँ मेरे से इंटरेक्शन होता है बच्चों का जी वहाँ पर भी मैं उनको गाइड करता रहता हूँ और मेरा करीब थर्टी नाइन ईयर्स का सर्विस का एक्सपीरियंस है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जी। और मैं पूरे देश में आ, इंटरनेशनल बॉर्डर जो हमारा बांग्लादेश के साथ है पाकिस्तान के साथ है उसमें मैं रहा हूँ रिमोटेस्ट एरिया में मैं रहा हूँ तो मैंने वहाँ पर भी काफी बच्चों को देखा है और हम लोग बॉर्डर के ऊपर पूरी सर्विस कैरियर में गरीब बच्चों के साथ हम इंटरेक्शन करते आए हैं उनको सपोर्ट करते आए हुए हैं तो वही फीलिंग लेकर मैं यहाँ रिटायरमेंट के बाद भी जुड़ा हुआ हूँ और शायद इसी वजह से आप रेडियो मतबन ने भी मुझे जोड़ा है जो मेरे तजुर्बे को देखते हुए तो मुझे बड़ी खुशी है कि अगर मैं अपना 39 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके श्रोताओं को दे सकूं और उनका कुछ भला हो सके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सर जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आपके बारे में सुन के और शेफाली वेदा जी हमारे साथ हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने चॉइसेस के बारे में बताया एक छोटा सा होमवर्क हम सभी को दिया है और मैं चाहता हूँ कि हम सभी मिलकर इस इस तरह का एक छोटा जो होमवर्क है इसको करते रहें और अपने लाइफ में चेंजेस देखते रहें खुश होते रहें यही हम चाहते हैं और जाते जाते शेफाली वेदा जी हम चाहेंगे कि एक और मैसेज आप हमारे सभी लिसनर्स को जरूर दें एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी यहाँ पर जी। कि जो इन्होंने बात की है राजीव जी कह रहे थे अपनी कमिटमेंट की जब वो बात कह रहे थे राजीव जी तो उन्होंने कहा था अगर रास्ते में बाधाएं आए तो उसको भी पार करते हुए आगे निकलते जाए है राजीव जी बिल्कुल तो यहाँ मैं ये यह कहूंगी ये मैं अक्सर अपने बच्चों को कहा करती हूँ जब भी मैं सेशन लेती हूँ यू हैव अर्ट फ्लोर अगर आपकी जमीन तिरछी है तो उसमें भी नाचना शुरू कर दीजिए। <laughs> अगर तिरछी है तो तो आप नाचेंगे ना तो उसमें भी बजाय इसके कि ये सोचे कि ये रास्ता गड़बड़ है आप ये सोचिए कि आप एक रिदम के साथ डिस्को करते हुए जा रहे हो तो आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा और अक्सर हमारे यहाँ के तो रास्ते वाकई में ऐसे है भी हाँ राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल रास्ते है ना हाँ तो, तो, तो रास्ते में अगर बाधाएं आए तो बस झूमते हुए चलते जाइए ताकि आसपास वाले जो आपको रोकना भी चाहते हैं वो यही सोचें कि भाई चलिए ठीक है, है कोई बात नहीं थोड़ा सा कोई क्रेजी आदमी है क्योंकि जिसमें थोड़ा सा पागलपन होता है ना सक्सेस तो वही पाता है नॉर्मल आदमी तो नॉर्मल ही रह जाता है मैं यहाँ कहना चाहूंगा जैसा आपने बोला डांस करते हुए चले और ढंग से करते हुए चले तो मैं मैंने ये ऑब्जर्व किया अपने लाइफ में कि बाधाओं से ही तो आदमी सीखता है क्या हाँ वो तो बस उसको भी एंजॉय कीजिए ना राजीव जी बा, बाधाएं आदमी को सिखाती हुई चलती हैं लाइफ में वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू नाचते हुए झूमते हुए मतलब आपको उसे फेस तो करना है हाँ। तो खुश होकर ही करिए ना बिल्कुल बिल्कुल अगर आपको जो भी है अगर करना ही है तो दुखी हुए क्यों चौस आपके पास है दो ही है या तो खुश होकर उसका सामना कीजिए या दुखी होकर तो फिर खुश होकर क्यों ना करें? और राजीव जी आपने तो मौत को और इन सब चीजों को इतने करीब से देखा है कि जिंदगी का जो आपने आपने सोचा आपके हिसाब से जो जिंदगी है वो तो शायद मेरे ख्याल से बहुत अलग तरीके की है कि क्या पता कल क्या होगा सामने रहकर आप सारी चीजों को झेलते हैं बिल्कुल हाई रिगार्ड टू यूर पीपल दैट वी आर सेफ एंड सिक्योर इन द्ले रात को अच्छे से सो पाते हैं बच्चे स्कूल जा पाते हैं. सिर्फ इसीलिए कि शायद बॉर्डर में आप जैसे लोग हैं, जो हम लोगों का सहारा बने हुए हैं धन्यवाद मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा रमेश जी आपका धन्यवाद कि आपने <laughs> एक से मुझे मिलवाया बहुत बहुत तो, तो, तो बहुत अच्छा इंट्रैक्शन हुआ हमारा आपके साथ बहुत अच्छा बहुत अच्छा हुआ और उम्मीद नहीं थी वैसे क्यूँकी राजू जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शेफाली जी बहुत ही अच्छी बातें आपने हमें आज के इस एपिसोड में बताया और हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त इस वक्त जो हमें सुन रहे हैं और वो सभी लोग मैसेज जरूर करें। या फोन करके भी अपनी बातें रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसे लग रहा है और इसमें जो बातें बताई जा रही है उसमें आपके किस हद तक प्रैक्टिस रहे हैं या आपने आपको उन चीजों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उतना सक्सेस भी आपको मिलेगा या फीलिंग जो भी आएगी आप जरूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर आपके साथ फिर होंगे शेफाली वेदा राजीव अजेला जी और मैं आप सदा खुश रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में जो सफलता के रास्ते हैं उसे खुद बनाते जाएं और उसके साथ चलते जाएं। जाए शुभकामनाओं के साथ मुझे शेफाली वेदा और राजीव अजेला को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्मा का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुपन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो सावन का, सावन का महीना पवन करे शोर सावन का महीना पवन करे शोर पवन करे शोर पवन करोर अरे बाबा शोर नहीं शोर शोर शोर पवन करे सोरे रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मो सावन का महीना पवन करे शोर जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर कहाँ है पूछे नदिया की धारा?